कृतमस्तकापूर्ण लोचनमति नमत राक्षसत नापीठे च मधुरं मधुर स्वीठे च मधुरं मधुरा बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिदया प्रयत्स परमायान कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेदवेद्यं पर्रह्म भासता हृदय मम कूजा मेति मधुर मधुराक्षर आरो कविता शाखम वंदे वाल्मीकि को श्री रंज रंज रर्म की अ धर्म का प्राणियों में विश्व का माता की गोहत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि श्री कृष्ण गौविंद हरे मोद नाथ नारावण वासुदेव गोविंद जाओ जाय गोपाल जाओ जाए राधा मण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय धय नम हरि गोविंद जय जय श्री वृंदवन विहार लाल की जय नमो माध्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण नारायण न रूपम से तथोपलभ्य नो न चुर्मच प्रति अश्वत्थमेनम सुविरो मूल मसंगशस्त्रेन पदं तत यस्मिन् तत्परीवस्ता नवर्तं भूय तमे चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी नारायण समुपस्थित समरणीय यति वृंद विद्वदृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं श्रीमद भगवद गीता के पंद्रहवीं अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या चल रही है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंचन होता है श्रुतिया सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में प्रकृति सहित प्राकृत प्रपंच का आधारोप करती हैं पुनः उनका अपनोदन निरसन या अपवाद करके त्विक अद्वैत को प्रतिष्ठित करती हैं सिद्ध करती हैं दो लोकों के माध्यम से ब्रह्म में जगत के समारोप का वर्णन किया गया नरूपम से तथोपलभ्य इस तीसरे श्लोक के माध्यम से ये मंत्रात्मक श्लोक है जगत के अपनोदन निरसन यापवाद का प्रक्रम प्रारंभ किया गया है जगत का निरूपण करते समय पढ़ते समय या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति है और उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है संपूर्ण सृष्टि परक का अवलोकन करने पर निष्कर्ष ही निकलता है कि जगत सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति है उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है वरणीय बजनीय, कमनीय तो एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही हैं। हमने एक अंश कहा भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है जगत हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे केवल विशुद्ध सत्य किसी की दृष्टि का विषय नहीं हो सकता सत्य दृश्य नहीं होता लेकिन जगत की यह महिमा है कि इसके माध्यम से सत्य हमारा दृश्य होता है सत्य अधिगम व्यवहार दशा में प्रतिक्षण हमको होता है सं घट सनपट संप अस्थिभू सन, सन, सन, सन वायु सत सत्सत सत अंगत है न अभिव्यंजक संस्थान घट पट वायु जल आदि के माध्यम से अभिव्यंग सत् हमारा दृश्य बन जाता है अनुभाव्य बन जाता है यह जगत की विशेषता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है चुलबुली भाषा में यदि हम कहें तो बल्ब और बादल के माध्यम से जैसे अदृश्य बिजली भी दृश्य हो जाती है वैसे ही जगत के आलम्बन से माध्यम से अदृश्य सत्य भी दृष्टिगोचर होता है भगवत तत्व को चित्त कहा गया अखंड ज्ञान स्वरूप है अमुक के आगे भाति भांति भाति यहाँ भांति के रूप में चिदुरूप भगवत तत्व का ही भान अभिष्ट है लेकिन घट पटादी जिसके योग से भान की स्फूर्ति होती है वह जगत है तो चित तत्व जो कि सर्वथा अनुभाग्य है अनुभाग्य नहीं है अनुभूति का विषय नहीं है वह भी हमारा दृश्य बन जाता है या किसकी महिमा है जगत की आनंद प्रश्नोत्तर भोग्य है अथवा अभोग्य एक विचित्र पहली है हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट सी कर प्राथ जी महाभाग ने हमको इसका रहस्य बताया उन्होंने कहा सावधान आपातः आत्मा और सुख या आनंद का लक्षण एक सिद्ध होता है अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवती आत्मनस्तु काम सर्वं प्रियं भवती या याज्ञव जी का वचन वृहदा उपनिषद में सन्निहित है इसे पंचदशी कार विद्यारण स्वामी महाभाग ने अनुवादिका श्रुति माना है श्रुति के भी कई वेद हैं उसमें यह अनुवादिका श्रुति है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अधिगत अनुभूत तथ्य का प्रतिपादन श्रुति करती है अतः यह अनुवादिका श्रुति स्वतंत्र रव का नाम श्रुति है मीमांसा शास्त्रों में इतर परमाणु से अनधिगत अबाधित अर्थ का कदाचित श्रुति प्रतिपादन करे तो श्रुतिश्रुति कही जाती है वह जैसे पुराण में ब्राह्मणों के चार प्रभेद बताए विशेष एक होने पर भी विशेषण के भेद से ब्राह्मण चार प्रकार के होते हैं ब्राह्मन, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणोचित जीवन है और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है तब हो गए ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रियोचित रीति से जीव का अर्जित करते हैं लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो क्षत्रिय ब्राह्मण विशेषण बदलेगा विशेष नहीं बदलेगा शिव बदले पुराण ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन वैश्योचित रीति से का अर्जित करते हैं तो वैश्यव ब्राह्मण दैव से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन सूदोचित आहर बिहार में प्रीति और प्रवृत्ति परिलक्षित है तो सुद्र ब्राह्मण विशेष में परिवर्तन नहीं होगा विशेषण में परिवर्तन होगा यह शिव पुराण की दृष्टि है इसी प्रकार नवा सर्वस्य सर्वस्व कामाय सर्व प्रिय भगती आत्मन कामाय सर्व प्रिय भगती सब में अर्थात अन्नों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती है अपितु तो अपने लिए होती है और अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती प्रीति का पलरा आत्मा की ओर झुका होता है परम प्रेमास्पद एकमात्र आत्म तत्व ही है दूसरी ओर विचार करें तो सुख में प्रीति सुख के लिए होती है अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती सुख में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती बात ठीक है अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती है सुख में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती तो लक्षण सामने से वस्तु सामने का नियम निर्धारित किया जाता है तो जो आत्मा का लक्षण है वही सुख का लक्षण हो गया तो फल बल कल्प्य है या लक्षण सामने से वस्तु सामने की दृष्टि से आत्मा और सुख को एक मानने की व्यवस्था है अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के राजा गजपत महाराजा ने एक सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन किया था उसमें गौड़ी संप्रदाय के प्रतिष्ठित विद्वान वयोवृद्ध वो अपनी परंपरा के अनुसार विशेषकर हमारी ओर दृष्टि करके बोल रहे थे वदंती तत्वस्त यजम अनुमद्वयम ब्राह्मे की परमात्मे्य भगवान की शब्द थे सपसंदर्भ नामक ग्रंथ में तत्व संदर्भ के आधार पर वो प्रवचन कर रहे थे अंत में हमारा प्रवचन था ही तो हमने कहा कि ब्रह्मेति परमात्मे कि भगवान इतिशत यद्वयम ज्ञानम तत्व तत्व को परिभाषित किया गया अद्वैय ज्ञान का नाम तत्व है उसी को ब्रह्म परमात्मा भगवान कहते हैं तो लक्षण एक है तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान में भेद कैसा लक्षण सामने से वस्तु सामने का नियम निर्धारित होता है तो दूसरे दिन बहुत संभल के बोले फिर तो संकेत किया सुख में प्रीति सुख के लिए ही होती अन्यों के लिए नहीं अन्यों में प्रीति सुख के लिए होती है आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती आत्मा के लिए होती है आत्मा में प्रीति आत्मा के लिए होती है अन्य में प्रीति आत्मा के लिए होती है आत्म तत्व सुख तत्व एक सिद्ध होता है लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यहाँ सावधान रहना कौन सा सुख आत्मपद वाच्य है कौन सा सुख आत्म आत्मास्वरूप सिद्ध हो सकता है कौन नहीं इस पर विचार करने की आवश्यकता है तो तैत्रिय उपनिषद के आधार पर विचार करें तो विषय जन्य प्रिय मोद और प्रमोद नामक जो सुख के प्रभेद हैं यह क्या साक्षात आत्मा होने योग्य हैं तो लग जाता है ऊपर तो सो एक संत ने लिख के दे दिया था ना कृपया शास्त्रीय भाषा में बोलना बंद करें <laughs> कल ही दिया था या परसों दिया था कल तो उस वचन को देखकर कि संत का वचन है आदर करना चाहिए तो मेरा लोगों को तो कल का प्रवचन यहाँ का बहुत अच्छा लगा श्री राजा राम जी को भी मेरी दृष्टि में मेरी धारा ही नहीं बन पाई टोकार लग गया ना तो जैसे गाय बछड़े को दूध पिला रही हो वहां के कोई अनजान व्यक्ति खड़ा हो जाए तो गाय ठिठक जाती है तो आज भी बोल रहा हूं तो वचन मेरे सामने आ जाता है कृपया शास्त्री भाषा का उपयोग करना बंद करें <laughs> तो मैं जिस धारा में बोलता हूं उसमें प्रतिबंध हो जाता है इसमें श्रोताओं का बहुत बड़ा दायित्व तो होता है क्या वक्ता अपने स्तर से बोलता है सभा का स्तर मुझे पता है वक्ता अपने स्तर से बोलता है उसमें पोकार लग जाए तो एक श्रोता के बहाने अन्य श्रोताओं का बहुत बड़ा अहित हो जाता है क्योंकि धारा नहीं बन पाती हम दार्शनिक तथ्यों को जिन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा जिस स्तर से बोल सकते हैं उसी स्तर से धारा बनती है तो हमने संकेत किया विषय जन आनंद के तीन प्रभेद हैं प्रिय बोध और प्रबोध अभिष्ट विषय की समुपलब्धि हो जाने पर या इच्छित वस्तु की प्राप्ति की आशा बन जाने पर जो हृदय में आह्लाद विशेष की स्फूर्ति होती है उसका नाम दार्शनिक प्रस्थान में प्रिय है उस प्रिय वस्तु के सेवन से जो आह्लाद विशेष की अभिव्यक्ति होती है उसका नाम मोद है जो कि प्रिय की, की अपेक्षा उन्नत आनंद है उत्कृष्ट आनंद है और जब इच्छित वस्तु का बाह्य या यथे परिपूर्ण संसेदन परिरंभ या उपभोग हो जाता है तब जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रमोद प्रिय की अपेक्षा मोद और मोद की अपेक्षा प्रमोद उत्कृष्ट आनंद का नाम है लेकिन पंचदशी कार्य विद्यान स्वामी जी ने कमलिज्म पर भौतिकवाद पर पानी फेरते हुए एक विचित्र तथ्य प्रकाशित किया उस समय कमलिज्म का प्रवेश नहीं था मुझे मालूम है लोकायतिक चार्वाक भौतिकवादियों के मत का निराकरण किया उसी का एक अंश आजकल का में है उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी प्रश्न उठाया विषय जन्य आनंद ही अगर सब कुछ हो उसी से जीव कृतार्थ हो सकता है हम धन्य हो सकते हैं विषय जन्य आनंद का ही लम्पट कदाचित जीव या प्राणी सिद्ध होता है तब एक प्रश्न है जिसको किसी प्रकार का कष्ट किसी प्रकार की वेदना प्राप्त नहीं है प्रिय के स्थान पर प्रिय मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर जिसे प्रमोद सुलभ है उसको गाढ़ी नींद क्यों चाहिए प्रिय मोद और प्रमोद की तिलांजलि दिए बिना विषय सुख को फेंके बिना भूले बिना गाढ़ी नींद नहीं हो सकती यहीं जाकर विषय जन आनंद की वस्तु स्थिति का पता चलता है विषय जन्य आनंद हमारा अभिमत सिद्धांत नहीं है जब हम पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का बोलबाला था आज भी है लेकिन शासन भी था प्रचंड शासन वासु ज्योतिर्वसु जी के शासन काल में उस समय हम कम्युर्म की डिजी उड़ाते ये बोलते थे चारवाकों के मत में लोकायुक्तों के मत में कमलिज्म के दायरा में बहने वाले महानवादों के मत में शरीर ही आत्मा है जितना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है वो देहात्मवादी है जन आनंद ही उनके मत में आनंद है लेकिन नास्तिकों का भौतिकवादियों का यह दोनों सिद्धांत गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर घुटना टेक देता है आखिर व्यक्ति यदि सचमुच में शरीर ही आत्मा हो तो गाढ़ी नींद का वेग आने पर शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है चाहे विश्व सुंदर हो अपने शरीर को निहारता रहे पागल हो जाएगा आगे चलिए अगर विषय जन्य आनंद ही सर्वोत्कृष्ट आनंद है तो जिसे प्रिय के स्थान पर प्रिय मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद, प्रमोद सुलभ है वह प्रिय मोद और प्रमोद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है को भी किसी जीव को सबसे उत्कृष्ट प्रिय मोद प्रमोद प्राप्त हो उनका नाम क्या होगा उस जीव का नाम ब्रह्मा ऋणगर्भ मर्त्यलोक में बोली के निमित्त से भीड़ है उसको देखते हुए शैली को कुछ रोचक बना के बोल रहे हैं मर्तलोक में पृथ्वी भूमंडल पर सबसे उत्कृष्ट आनंद किसी को प्राप्त हो विषय जन्य उसका नाम है मानुषानंद समय बचाने के लिए व्याख्या नहीं कर रहे उस मानुषारंद की अपेक्षा भूमंडल पर सबसे अधिक आनंद आजकल किसी को नहीं सुलभ क्योंकि वो वातावरण नहीं है उस प्रकार के पीणी का बल नहीं है उस प्रकार के पदार्थ भोग्य सुलभ नहीं है और मैं संकेत कर दूं परसों भी आपने महाराष्ट्र के जो बीस हजार व्यक्ति थे उनके सम्मुख वहां कहा था ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा क्यों त्यों, त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाएगा महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग और दिव्य वस्तु या व्यक्ति का दर्शन दोनों संभव नहीं है या तो प्रकृति मनवा लेगी या बुद्धिपूर्वक मनुष्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए बिना किसी दिव्य वस्तु का दर्शन संभव नहीं है व्यक्ति का अस्तित्व ही संभव नहीं हमको कम से कम जबकि हजारों किलोमीटर ट्रेन से कार से भी यात्रा करते हैं बीस वर्षों से दूध का दर्शन नहीं हुआ हंस और गरुड़ की तो बात छोड़ दीजिए इसका मतलब इतना कलुषित वातावरण है कि गीर्ध जैसा अधम पक्षी भी सांस लेकर जीवित नहीं रह सकता तो गरुड़ और हंस का दर्शन कहां से होगा इसी का नाम विकास है क्या विकास के नाम पर विनाश है नहीं गीर्ध जैसे प्राणी के भी जीवित रहने योग्य जब वायुमंडल नहीं है पर्यावरण नहीं है तो अमलात्मा दिव्य महापुरुषों को प्रतिक्षण कितना कष्ट होता होगा सांस लेने में जीवित रहने में ये कल्पना की जा सकती है कदाचित से पूरे भूम्डल का दिव्याति दिव्य विषय किसी को सुलभ हो स्वस्थ हो विषय के सेवन में दक्ष हो समर्थ हो सब अनुकूल परिस्थितियां उसे सुलभ हो तब जो आनंद की प्राप्ति होगी उसका नाम मानुषानंद है उस मानसानंद की अपेक्षा श्री ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में सुलभ तथ प्रतिक्षण आनंद कितना है एक लिखने के बाद बीस शून्य लिखिए वन जीरो जीरो जीरो बराबर जाइए एक लिखने के बाद बीस शून्य लिखिए तब जो संख्या होती है उसको संस्कृत में शास्त्र पार्ध कहेंगे एक के बाद सत्रह शून्य का नाम है संस्कृत में परार्ध एक के बाद बीस शून्य तक वैदिक गणित चलता है मैं गणित पर ही ना बोलने लग जाऊ इसलिए मैंने संकेत किया शून्य पर ओ, ही शून्य पर ही भगवत कृपा से मेरे नौ ग्रंथ हैं। अब तो विश्व स्तर से उन पर अनुसंधान प्रारंभ हो गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये सबके स्नातक भी उस पर अनुसंधान करने लगे हैं तीस पृष्ठो तो अपने शोध प्रबंध आदि में उसको स्थान दिया उन्होंने तो एक लिखने के बाद बीस शून्य इसको कहते हैं सहस्रपरार्ध सहस एक हजार परार्ध लोक में जितना आनंद किसी को सुलभ हो सकता है उसकी अपेक्षा एक हजार परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है मर्त लोक की गणना के अनुसार इकतीस मील दस खरब चालीस अरब वर्ष गीता का आठवा अध्याय आठवा अध्याय में वचन नहीं लिखा है अनुशीलन करने पर प्राप्त होता है ज्योतिष बहुत बड़े ज्योतिषी भी हमारे नेपाल के श्री राजगुरु जी ऐसे ब्राह्मण अगर 10 भी या छत्री वर्ष दस भी भारत में जाए तो भारत का कल्याण हो जाए तीन करोड़ जनसंख्या है नेपाल की 75 जिले नेपाल में हैं और पेंशन की सीमित सामग्री केवल इनके पास है धन के नाम पर प्रोफेसर रहेंगे प्राध्यापक पूरे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित करने में जो इन्होंने गांव गांव चप्पे चप्पे तक अभियान चलाया है हम जब गए थे तो कम से कम 35 जिले के पत्नी जो हमारे पास ये लाए थे सराहनी माओवादियों का आतंक राज्य चल रहा है उसमें ये डरते नहीं मरने से और शील सौजन्य पांडित्य को लेकर पूरे महा अगर नेपाल को मैं तो कह रहा था अगर नेपाल का दर्शन आजकल हिंदू राष्ट्र नेपाल का दर्शन आजकल किसी एक व्यक्ति के रूप में करना हो तो वो राजगुरु जी मैंने एक संकेत किया पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन आज भी मैं सोच रहा था कहीं भारत में ऐसे 10-20 भी ब्राह्मण प्रकट हूं बहुत ऊंची बात है लेकिन ना तो एक संकेत किया सजन क्या संकेत किया उन ब्रह्मा जी को जिनकी आयु इकतीस मील दस खरब चालीस अरब वर्ष है नींद सुलभ न हो वो भी विषय जन्य आनंद को भुलाकर योग निद्रा प्राप्त न करें तो विक्षिप्त हो जाए तब तो प्रश्न उठता है कि अगर विषयजन्य भोग्य आनंद ही आत्मा हो वही परम प्रेमास्पद हो तो उसको क्या कर उसकी तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद की आवश्यकता क्यों व्यक्त हो अतः विषयजन्य आनंद आत्मा नहीं हो सकते या नहीं हो सकता यह सिद्ध हुआ विषयजन्य आनंद को भुलाने की व्यवस्था क्या है इस पर भी पंचदशी का ने विचार किया ये सब आज ही श्री गोविंदानंद बात हो रही थी भले ही नास्तिक लोग इन ग्रंथों को ना पढ़ते उनके प्रश्न जो बहुत बिकट होते हैं उनके सामने टिक पाना कठिन है आप गाली ही दे सकते हैं। तो नास्तिक नास्तिकारी हो इससे काम नहीं चलेगा आजकल के नास्तिक शिवणी जो हम तो संगोष्ठी करते हैं ना जो वो प्रश्न उपस्थापित करते हैं, अगर इन शास्त्रों का विधिवत अनुशीलन न हो वो एक उनके एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है मैं एक संकेत करता हूं मायावती का राज्य डंके के चोर से मैं लखनऊ में जाकर कहता हूं मैं मनवादी हूं आज कह के जीवित रह लीजिए जीव? नहीं रह सकते जीव मैं कहता हूं मनवादी हूं और मनवाद की रक्षा के लिए भगवान श्री रामकृष्ण आदि का अवतार होता है मनवाद का अर्थ है वेदार्थ मनवादिकारिसने धर्म राज्य दिया राम राज्य दिया उन मनों को ठुकरा देने पर विश्व में कुछ भी नहीं बचेगा विश्व नरक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा वो रहा है तो आजकल वनवादी कहकर वर्णाश्रमी कहकर भी जीवित रहे और भोजन मिल जाए और माला भी मिल जाए बहुत कठिन है कब संभव है जब इन ग्रंथों का बल हो इसलिए स्वाध्याय का त्याग नहीं करना चाहिए हमने इनसे पूछा ब्रह्मचारी है जमींदार कि पढ़ते हैं तो इन्होने कहा एक सप्ताह दो सप्ताह में कभी कुछ पढ़ लेता हूं करे राम कैसे नींद आ जाती है वह ब्राह्मण जो तीन घंटा चार घंटा भी नहीं ना पढ़ता हो कैसे भी जीवित रहता है हम हमारे ये तो कंप्यूटर ही कांड से हम तो पांच सात दिन से बेचेन क्या मतलब ब्राह्मण है पांच घंटा चार घंटा भी नित्य नहीं पढ़ता कैसे जीवित रहता है क्या वो विश्व को देगा क्या ब्राह्मण तो की रक्षा करेगा क्या जगत को फार दे सकता है हमने संकेत किया तो पंचदशी का विद्यांशा मुझे ने कहा समय हो रहा है और मुझे समेटना भी है बात क्या है विषय जन आनंद को त्यागने के लिए क्या व्यवस्था है जहां विसर्जन आनंद होता है वहां त्रिप्टी होती है जैसे कल्पना कीजिए इस माला के देखने से या छूने से मुझे या सुनने से आनंद मिलता है तो माला हो गई भोग्य मैं हो गया भोगता आनंदानुभूति का नाम हो गया भोग जहाँ विसर्जन आनंद होता है वहां त्रिप्टी होती है जहां त्रिप्टी होती है जहां द्वैत होता है द्वैत वेदांत में पारिभाषिक है दो मिनट का अर्थ अजहल लक्षणा से लेते हैं ना? दो मिनट दो कौर ऐसे द्वैत भी दो या दो से अधिक का नाम द्वैत होता है केवल दिन के दो का नाम द्वैत नहीं होता अजहल लक्षणा दो के अतिरिक्त का भी ग्रहण होता है द्वैत कहने पर जहां त्रिप्टी होती है वहां द्वैत होता है जहां द्वैत होता है वहां श्रम होता है और जहां श्रम होता है वह खालिश प्योर विशुद्ध निरा आनंद नहीं होता इसलिए ब्रह्मा जी को ही क्यों न सही विसर्जन्य आनंद प्राप्त हो वो त्याग करके सोने की व्यवस्था है यानी तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रहते सत्य अब सुसुप्ति में जो आनंद मिलता है न्यायिक वैशेषिक सांख्य योग आदि प्रस्थान के अनुसार न्याय वैशेषिक सांख्य योग आदि प्रस्थान के अनुसार दुखा भाव का नाम सुसुप्ति है सुखोपलब्धि सुसुप्ति में नहीं होती लेकिन वेदांत प्रस्थान के अनुसार सुखोपलब्धि होती ही है पंचदशी कार की युक्ति ले लें हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे हाजिर जवाब पंचदशी का नाम रखा हाजिर जवाब विद्यारण भार का नाम रखा था कि शब्द गढ़ लेते व्याकरण और, और प्रतिभा के बल पर पारिभाषिक शब्दों को गढ़ लेने की भी उनमें क्षमता थी भान्तिकार की विद्यारण स्वामी जी की बहुत प्रशंसा हमारे पूज गुरुदेव कहते हैं ये दोनों और इधर मधुसूदन सरस्वती जी ये हम लोगों के सत्य संप्रदाय में ये वरदान के रूप में मनुष्य प्राप्त हुए मधुसूदन सरस्वती जी विद्यारण स्वामी जी वाचस्पति मिश्र जी जो तो हमने संकेत किया अब सुसुप्ति में जो हमको आनंद मिलता है जहां अंधकार नहीं है सिद्ध हो जाए कि यहां अंधकार नहीं है तो अंधकार के अभाव का अर्थ प्रकाश की विद्यमानता के बिना अंधकार का अभाव कैसे होगा प्रकाश का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा तो गाढ़ी नींद में सर्वसम्मत सिद्धांत है कि दुख नहीं है दुखानुभूति किसी को नहीं होती तो मानने के लिए विवश होना पड़ता है कि सुख अवश्य है का सुसुप्ति का सुख आत्मा है क्योंकि जागर दशा में जो स्व हमको सुख मिलता है उसकी तिलांजलि देकर भागते हैं सुसुप्ति की ओर सुसुप्ति में जिस सुख का हम उपभोग करते हैं सुपि तो आनंद भूख हमको कहती है गन्ना लाकर कोई दे दे तो दात टूटने की संभावना है और छिलने की संभावना है लेकिन गन्ने को पेल करके एक गिलास गन्ने का रस दे दे तो बड़े प्रेम से आजकल की भाषा मजे से अनायास गत कर जाएंगे पी जाएंगे इसका मतलब श्रम प्राय होगा ही नहीं इसी प्रकार साक्षात आनंद तो भोग सुसुप्ति में ही जीव का होता है किसी विषय के द्वार से आनंद भोग्य होता है जागृत में तब जीव को स्थूल भूख कहते हैं वासनात्मक अभीष्ट विषयों के परिडंभन से सुख में का स्वप्न है तब जीव को प्रविप्त भुग कहते हैं साक्षात आनंद ही भोग्य होता है सुसुप्ति में तब जीव को आनंद भूख कहते हैं तो सुसुप्ति का आनंद ही सर्वस्व है सुसुप्ति की बलियारी है इस पर कल बोलेंगे या जो असंग श्रेण दृढ़ की व्याख्या श्री नीलकंठ जी की शैली में करने का सुयोग सदेगा तो कल बोलेंगे धारा चली तो यहाँ संकेत करते हैं सुशुक्ति में क्या दिव्यता है अहम ग्रह निरपेक्ष अनुभूति अहम नहीं है अनुभूति है अनुभव स्वरूप आत्मा को एकावे थोड़े व्यक्ति समझ सकता आत्मा है आत्मा अनुभव स्वरूप है पहले सुसुप्ति के सहिष्णुता आनी चाहिए सुसुप्ति के सहिष्णुता के पहले स्वप्न की स्वप्न सहिष्णुता आनी चाहिए और स्वप्न के सहिष्णुता आने के पहले मनोराज्य की सहिष्णुता आनी चाहिए जिसे मनोराज्य का ही राष्ट्रपिता नहीं जिसे स्वप्न का ही राष्ट्रपिता नहीं जिसे सुसुप्ति का ही राष्ट्रपिता नहीं एकाएक तप्त नसी का उपदेश उनके पागलित हो जाएगा वो क्या धारण करेगा उपरिषदों में अग्नि और अप्रबुद्ध को सर्वम ब्रह्मे की सब कुछ ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म ही हो ऐसा उपदेश देने वाला आचार्य मरक में पहुंचाता है और स्वयं भी अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त करता है वास्तव में आचार पद आचार है ही नहीं इसलिए हमने संकेत किया सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति के यही अवस्थाएं सौ छियासठ में छह महीने तक ऋषिकेश में रहकर स्वामी रामतीर्थ जी के सभी ग्रंथों का और अवधूत गीता दत्तात्रेय महावाग के द्वारा उपदिष्ट गीता अवधूत गीता का हमने अध्ययन किया तो स्वामी रामतीर्थ जी के एक वचन में हमको बहुत प्रभावित किया तुम्हारे जीवन में प्रायः नित्य ही तीनों अवस्थाएं आती हैं जाग्रत अवस्था स्थिति का सपना अवस्था उत्पत्ति का सुसुप्ति अवस्था समृद्धि या संभार का रहस्य बता जाती है अगर तुम इन अवस्थाओं को भी नहीं जानते इनके रहस्य को भी नहीं जानते तो मान के चलो कि अपने प्रति और अन्यों के प्रति कभी न्याय कर ही नहीं सकते परम सत्य तक तो पहुंच ही नहीं सकते ये मैं तुम का प्रयोग जो करे मेरी भाषा तो नहीं है मैं तो कभी श्रोता हूं को तुम तरह नहीं बोलता ये स्वामी जी की भाषा है हमने एक संकेत किया तो सुसुक्ति में जो हमको सुख मिलता है अहंग्रह निरपेक्ष उसकी अनुभूति होती है अहम के बिना भी हम मजे से जीवित रह सकते हैं आनंद पूर्वक जीवित रह सकते हैं अहम ही हमको पतन में गिराता है अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए सुसुक्ति का अनुशीलन करना चाहिए ऐसी अनुभूति जो अहंग्रह के चपेट से विनिर्मुक्त हो एक संकेत कर जो दैवी संपत्ति भी के गर्भ में आ जाती है वो व्यक्ति को असुर बना देती है मैं विद्वान अगर कोई कहता है दीन मारता में विद्वान हूँ समझ जाए कि उसकी विद्या बहुत सीमित अगर कोई दिन मारता में बहुत सुखी हूँ आनंदी हूँ समझ जाना चाहिए उसको सुख और आनंद बहुत सीमित प्राप्त हुँ? अहम का अतिक्रमण करके अहम के पेट को फाड़ करके जो संपदा प्राप्त होती है वो अनंत कल्प होती है सुसुक्ति में अहम ग्रह निरपेक्ष अनुभूति होती है एक सिद्धि है या नहीं रूसी सिद्धि क्या है विषया लंबन के बिना शब्द स्पर्श रूप रसगंध और अभीष्ट मालपुआ रगड़ी कचौरी घेबर परौंठे इत्यादि सब चंदन बनता इत्यादि के बिना ही विषया लंबन के बिना ही सुसुप्ति में आनंद मिलता है इस पर विचार करने पर कम से कम बारह वर्ष बारह वर्ष नहीं तो बारह दिन नित्य बारह बारह घंटे विचार करें तो विषय लंपटता से त्राण मिल जाए विषया लंबन के बिना ही सुसुप्ति में आनंद मिलता है और अहंकार के बिना ही उसकी अनुभूति होती है अहम निरपेक्ष अनुभूति विषय निरपेक्ष आनंद का रहस्य सुसुप्ति कम शीवन से प्राप्त होता है लेकिन वहां भी आनंद भोग्य होता है इसलिए के टूटने की भी भावना हमारे गांव में रहती है जीव बहुत चतुर है और सत्य सहिष्णु है गाढ़ी नींद के पहले ही गुप्त या सुप्त संकल्प होता है कहीं ऐसा न हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं अर्थात गाढ़ी नींद से भी उमान या उत्थान की भावना को संयोग करके ही व्यक्ति सुशोष होता है ठीक है ना अगर गाढ़ी नींद का आनंद भी चिर या स्थिर प्रेमास्पद होता है तो सदा के लिए गाढ़ी नींद के दशा में व्यक्ति रहना पसंद करता इसका अर्थ है न विसर्जन आनंद हमारा स्थिर प्रेमास्पद हो सकता है न सुप्त सुसुप्तिगत आनंद हमारा स्थिर प्रेमास्पद हो सकता है न्याय से फिर बचा करो जिस आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती जो आनंद स्व प्रकाश है वही स्थिर प्रेमास्पद हो सकता है वही आत्मा है अब दम घुटने की स्थिति हो गई है नहीं ललित शास्त्रार्थ स्मरण हो गया तो शास्त्र है भाई क्या आनंद क्या मिलता होगा रबरी कचोरी खाने से लोगों को आनंद हम लोगों को ये आनंद लेकिन आजकल प्रतिबंध है चाहे एक सौ चौवालीस धारा है <laughs> अब वनवासियों के बीच में बोलते हैं गांव में बोलते हैं राजनीतिकों के बीच में बोलते हैं वहां क्या सब बोलेंगे <laughs> वहां तो मूर्ख रहकर बोलना पड़ेगा जो कुछ अब कही बोलगा तो कई तो आ जाता है कि कृपया शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करना बंद करे बड़ी कठिनाई है तो हम लोगों के लिए दम घुटने की स्थिति है ना इसका मतलब कोई गायक तो उसको राग रागनी आलापने के लिए मन ही न मिले अब पढ़ाने लगू तीन घंटे दो महीने पढ़ाता उस बार चाचू मैं तीन महीने का है बाद तीन घंटे में पढ़ाता हूँ पढ़ने वाले कहते हैं कि सर निकल जाता है जो पढ़ाते हैं बड़ी मुसीबत पर प्रतिबंध हो गया पाठक नहीं मिलते योग करने वाले नहीं मिलते बाबा लोग जो है आप लोगों को छोड़कर ये तो विद्या के दुश्मन हो गए कथा बाचक तो घोर दुश्मन हो गए इनको तो 35 40 घंटे का रिकॉर्ड याद है बाकी कुछ नहीं इनके लिए धन है मान है इनके लिए कुछ ब्रह्म विद्या कुछ है नहीं बड़ी मुसीबत घर जिस व्यक्ति ने छोड़ दिया केवल ब्रह्म विद्या के, के लिए बाबा मिलते नहीं बिरानवे वर्ष की अवस्था में हमारे कवल्यानंद जी पढ़ने जाते हैं आप सोच सकते हैं या। है ये ये पढ़ा सकते हैं लेकिन बिरानवे वर्ष की अवस्था में पूरी पहुंचने पहुंच जाते हैं हमारे कई दंडी स्वामी एक दंडी स्वामी यहाँ और भी होंगे वो सब कुछ नहीं यहाँ भी नहीं सुनने आते क्या मतलब हुआ कम्युक संकेत किया पाठक नहीं मिलते तो हम ज्ञान विज्ञान को अपने लिए तो काम दे परंपरा कैसे चलेगी परंपरा लुप्त हो रही है पढ़ने वाला कोई न जिससे बात करता हूं लगता है कि उसको पास इतना अभिमान है कोई सोचता हूं पचास वर्ष तो कम से कम इनको पढ़ाऊंगा मैं से पढूं? बड़े विचित्र बात अभिमान करने की सामग्री कुछ भी नहीं है अभिमान का कोई अंत भी नहीं है बड़ी विचित्र बात गंभीर स्वामी प्रयाग जैसे पीरा काट इधर उधर हम समझ गए कि हमारे बराबर बैठना चाहते हैं सामान्य दंडे स्वामी दंड का तर्पण भी नहीं करते हम समझ गए बीमारी समझ गए हमने कहा कमर में दर्द है क्या ऐसा कुछ नहीं फिर भागे हमने कहा कुर्सी दे तब कुछ आ, ऐसे हो हमने कहा राम रे एक सामान्य दंडे स्वामी बी आई शंकराचार्य के बराबर ही बैठना चाहते इसका मतलब क्या है कैसे मर्यादा चलेगी हम लोग संकेत किया सजनों गाढ़ी नींद क्या है अच्छा समझ गए तो प्यास लगी ये लोग उपासना से जान जाते हैं बस पांच मिनट में में जो आनंद मिलता है वो भोग भी है यानी आनंद की पहली एक बहुत विचित्र है पंचदशी के अंतिम जो पांच प्रकरण है आनंदाद्वैत को लेकर उसका ललित शास्त्रार्थ में पांच सात वाक्यों में प्रस्तुत करता हूं सांख्यवादी आत्मा को सचित मानते आनंद नहीं मानते वेदांती आत्मा को सचित और आनंद तीनों मानते वेदांतियों ने कहा कि भाई मेरे चुलबुली भाषा में कहती संवाद तुम्हारा है हमारी तरफ तुम भी आत्मा को आनंद मान लो, सचित तो मानते हो, आनंद में तुम्हारा क्या गुजारा तो सांख्य ने कहा भाई मेरे मन तो ललचता है मन तो चाहता है कि मैं भी आत्मा को आनंद मान लू लाचारी है लाचारी क्या है अगर आत्मा को आनंद मान लूंगा तो आनंद का भोक्ता कौन होगा क्या स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य व्याकरण की दृष्टि से दो क्षण भी टिकेगा कर्म करती विरोध की प्रसक्ति होगी हमारे पुज गुरुदेव का एक बात किया यहाँ व्याकरण हमारे शास्त्र आचार्य जी बैठे है इधर ये है उधर वो है क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है कर्तित्व माने भोक्तृत्व भी कर्तृत्व है भोजित क्रिया का कर्तृत्व सांख्यो का खंडन करने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया भोजित क्रिया का कर्तित्व भोक्तित्व है भोक्तृत्व भी अपने आप में कर्तित्व है तो स्वयं भोगता स्वयं यह भोग नहीं हो सकता अगर आनंद स्वरूप आत्मा ही है तो आनंद का भोकता कौन होगा अनात्मा तो भोक्ता होने से रहा और तो तत्वता इसलिए नहीं हो सकता कि तो आनंद स्वरूप ही हो। एक विचित्र पहली है आनंद की आनंद आनंद करते रहिए आनंद एक विचित्र पहली है उसको सुझा बहुत कठिन है लगभग उन्नीस साल पहले पद पर था एक ही कमरे में हम और काशी वाले महाराज हमारे स्वामी चिन्दयानंद जी महाराज थे ग्वालियर में जितना मीठा उठा या बात दिया हम लोग तो स्वभागे ऐसा है फिर भी कुछ पेठा रह गए इतने नींद टूटी सुबह जब जगते है में तो एक चो्या मरी हुई दिखाई परी पेठे के पास <laughs> चिन्दयानंद जी महाराज ने कहा ये क्या हो गया चो्या क्यों मर गई हमने कहा पाचन शक्ति कम भूख कम लोग ज्यादा इतना इसने आगरे वाले पेठा इतना पाली कि दम तोड़ गई वह तो हमने क्या शिक्षा ली मिठाई, मिठाई स्वयं मिठाई का प्रोर थोड़े कर सकती आत्मा दल रूप हो अगर वो आनंद स्वरूप हो जाए गिरा नयन और नयन संधि है नयन बिनु वाणी बड़ी विचित्र है हमारे ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बढ़िया उपमा दी भवरा क्या जाने साहित्य वासा भवरा क्या जाने कमल के पराग और मकरंद का स्वाद कदाचित कमल को ही आभ्रहण नासिका प्राप्त हो क्या कदाचित कमल को ही नासिका प्राप्त हो तब उसे पता चले की एक बहुत बढ़िया सूरदास जी का पद है ये कथावाचक बहुत पुराने आगरा के लेकिन कथा पकड़ में नहीं आते आपको कथावाचक लोग स्वयं कहा इन्होंने महाराज हम लोगों को थोड़ा डांटते रहिए हम कह क्यों जब गद्दी पर बैठते हैं तो मैं हम तो किसी को कुछ गिनते ही नहीं हम तो भगवान बन के पूछते हैं हम कथावाचकों को तो कोई निग्रह करने वाला है ही नहीं बात सीख उन्होंने कहा धन कथा पर मंच पर बैठ गए हमारे समान कौन है भी आओ स्थिति एक जिनकी कथा कह रहे न भगवान की वो भी आज कर नहीं तुम्हारी कथा हम नहीं बगो बगो। तुम्हें अगर कुछ करना है तो पहले प्रणाम करो भेंट करो बड़ी मुचित बात है हमने ये कहा क्या एक बार श्रृंगार करके सूर्यदास जी और पढ़ने पर लाला कन्हैया को लोटा दिया कि माँ यशोदा ने और यूं बड़ी गहरी दृष्टि से यूं देखने लगी तो कन्हैया ने कहा मैं माऊ मेरी और अपलक नेत्र से मैया क्यों निहारती है कुछ बोलना है सी गए थे कन्हैया क्या मेरे वो में चमत्कार है मैया दूसरों को तो तू निहारने नहीं देती बेटे को टोना लग जाए तू क्यों निहारती है तुलसीदास ने लिखा दाजी ने वाली। मो समान है श्री तुलसीदास ने कृष्ण नहीं पुण्य है तेरों कुछ ऐसा है मां यशोदा ने कहा बेटा तू इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ सकता क्यों तू अपलक नेत्रों से मेरे मुख्य को क्यों देखती है क्या इसमें विशेषता है और उन्होंने कहा मैं समान नहीं भाग्य या तेरों अरे बेटे मेरे समान तुम्हारे भाग्य नहीं क्या मतलब तू तपस्या कर फिर यशोदा बन <laughs> फिर यशोदा के नेत्रो से तू जब अपने मुख को देखेगा तब मालूम पड़ेगा कि तेरे मुख में क्या चमत्कृति है एक माता को अपने छह छबीले लालले लाल के मुखचंद से क्या दर्शन से क्या सुख मिलता है डालक क्या आ तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यही है कि विचित्र पहली है अगर आत्मा को आनंदा स्वरूप मानेंगे तो भोक्ता कौन होगा अगर आत्मा को भोक्ता नहीं माना तो सुख का होना व्यर्थ गया यह बहुत बढ़िया युक्ति है ना किनका किनकी युक्ति है सांख्य वेदांति की ओर से वेदांत की ओर से कहा गया वाह तुम्हारी तो अक्कल मारी, मारी गई अगर आनंद भोग भोग्य हो गया तो आनंद होगा देखिए विचित्र शास्त्रार्थ अगर आनंद भोग नहीं हुआ तो आनंद का आनंद होना ही व्यर्थ गया तो वेदांतियों ने कहा अगर आनंद भोग भोग्य हो गया तो आनंद आनंद रहेगा ही नहीं क्यों आगमा पाई लोग है आयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है बड़ी विचित्र भोग अगर आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है तो भोगता कौन होगा तब तो, तो आनंद का होना ही व्यर्थ गया सब देव सर्वनानंद सरस्वती जी सरस्वती नहीं स्वामी तो सर्वनानंद जी महाराज की पत्नी बड़ी सुंदरी थी और थे प्रज्ञा लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी बड़ी तो उन्होंने अपने सासू को गाली दी बुलवा तो से अंधा मैंने सुना है तुम्हारी बेटी बड़ी सुंदरी है किसी आंख वाले को देती मुझे उसी से प्रदर्वा करा दिया वह <laughs> विनोदी थे हमने कई प्रवचन सुना है चौदह प्रवचन के तैयार थे उसी को एक बात हो गई ना आत्मा आनंद स्वरूप है तो भोगता कौन होगा तो आनंद का उन्हें व्यर्थ गया वेदांति कहते अगर आनंद भोग भोग्य हो गया तो आनंद रहेगा ही नहीं आजमा पाएगा नित्या बड़ी विचित्र बात है आत्मा को आनंद स्वरूप माने तो गए न माने तो गए तब फिर सुखरूप आत्मा स्व प्रकाश है भोग्य है लेकिन चित्र को क्यों कहा था मल विक्षेप शून्य तो निर्मल निश्चल दर्पण के तुल्य बना लेने पर बिंदत या सुखम बिना विषयालम्बन के सुसुप्ति के समान सुखरूप की अंत करण पर अभिव्यक्ति होती है इस प्रकार आत्मतत्व तो आनंद का भोक्ता भी हो जाता है जैसे दर्पण के माध्यम से मुख का दृष्टा बन जाता है आत्मतत्व तो आनंद का भोक्ता भी हो जाता है और स्व आनंद के रूप में अवशिष्ट भी रहता है आज के द्वारा जैसे थी तैसि थी हर हर चलो